दैनंदिन जीवन में योग अहिंसा परमो धर्म सभी साधनों की दूसरी समस्या यह है कि साधन ही साध्य बन जाते हैं उन पर इतना अधिक बल दिया जाने लगता है कि लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं यह दुराग्रह एवं कट्टरवादिता का रूप ले लेता है इससे संबंधित एक और समस्या है सभी साधनों की तरह अहिंसा के भी दो पक्ष हैं स्थूल शारीरिक अथवा भौतिक तथा सूक्ष्म भाव रूप अथवा तथा प्रशंसा भी प्राप्त होती है अहिंसा के संबंध में भी यही बात है मानसिक या भाव अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी अधिक कठिन होती है किसी प्राणी की हत्या नहीं करना आसान है लेकिन किसी के प्रति द्वेष भाव पूरी तरह त्यागना कठिन है अतः अहिंसा भी कालांतर में प्राणी हत्या नहीं करना निरामित भोजन त्याग आदि में भी में ही परिवर्तित होकर रह जाती है मैत्री भाव बढ़ाने को गौड़ महत्व मिलने लगता है यही नहीं साधना का नकारात्मक पक्ष प्रबल हो जाता है दूसरों के कष्ट को लाघव करना ही अहिंसा का अंग है यह बात गौर हो जाती है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में अहिंसा वस्तुतः सभी अवतारी महापुरुष प्रेम और अहिंसा को सात्विक संदेश के रूप में अपने जीवन द्वारा प्रदर्शित करने एवं उसका उद्देश्य देने के लिए ही आते हैं श्री रामकृष्ण भी इसके अपवाद नहीं हैं श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष थे तथा अत्यंत स्वाभाविक रूप से ब्रह्मात्मयत्व में, में प्रतिष्ठित थे अहिंसा के संदर्भ में वे पारमार्थिक अहिंसा में सर्वदा प्रतिष्ठित थे गले के कैंसर से पीड़ित हो जब वे मुंह से कम खा पी रहे थे तब भी उन्हें यह अनुभूति थी कि वे असंख्य भक्तों के मुंह से खा रहे हैं यह तभी संभव है जब वे समस्त प्राणियों में स्वयं को अवस्थित देखें। एक बार उन्होंने स्वयं भोजन करके अपने अनेक भूखे भक्तों की क्षुधा निवृत्ति की थी यह भी तभी संभव है जब वे स्वयं को सभी की देहों में अवस्थित देखें एक माझी के दूसरे माझी पर काराघात कराघात करने पर स्वयं उसका अनुभव करना तथा घास पर चल रहे व्यक्ति के पदाघात को स्वयं के सीने पर अनुभव करना भी श्री रामकृष्ण के पारमार्थिक अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के दृष्टांत है वे सर्वत्र यहाँ तक कि वनस्पति में भी आत्मा का दर्शन करते थे अतः एक अवस्था ऐसी आई थी जब वे हरी धूप पर पैर नहीं रख सकते थे तथा उसे बचाकर सूखी जमीन पर पैर रख रखकर चलते थे जहाँ तक भाव अहिंसा अथवा मानसिक अहिंसा का प्रश्न है इसमें भी श्री रामकृष्ण पूर्ण प्रतिष्ठित थे उनका जन्म ही जगत के कल्याण के लिए था दुखी बद्ध आर्थ प्राणियों के लिए वे करुणा से पूर्ण थे तथा उनका समग्र जीवन दूसरों के कष्ट लाघव करने तथा उन्हें मुक्ति प्रदान करने में ही बीता था सुखी एवं पुण्यात्माओं के प्रति उनके मन में भी मुदिता एवं मैत्री का भाव था वे उनके दर्शन करके आनंदित होते थे तथा तो उनसे मैत्री स्थापित करते थे केशव चंद्र देवेंद्रनाथ ठाकुर एवं मनुष्यों एवं संत पुरुषों के दर्शन करने वे स्वयं गए थे दूसरों के प्रति उनके हृदय में उपेक्षा का भाव था जिस ब्राह्मण पुजारी ने उन्हें लाद से मारा था उसे किसी प्रकार हानि न हो यह सोचकर उन्होंने वह बात श्री मथुरानाथ विश्वास से नहीं कही यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण ने किसी की निंदा तक नहीं की प्रेम कभी दोष नहीं देखता किसी की निंदा करना अथवा उसके दोष देखना प्रेम का लक्षण नहीं बल्कि ईर्ष्या एवं स्वयं की उच्चाभिलासाओं का फल है श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि, कि किसी का दोष नहीं देखना चाहिए भय अहिंसा का विरोधी है अहिंसक सभी प्राणियों को अभय प्रदान करता है और स्वयं भी सभी से निर्भय हो जाता है क्योंकि उसकी यह मान्यता होती है कि सभी में एक ही आत्मसत्ता है व्यवहारिक स्तर पर भय पर विजय पाने का प्रयत्न करना अहिंसा साधना का एक अंग है श्री रामकृष्ण इसका उपदेश दिया करते थे मास्टर महाशय एक बार नाव के दावाडोल होने पर भयभीत होकर उतर गए थे वे अपने परिवार वालों से भी भयभीत रहते थे श्री रामकृष्ण ने उन्हें इसे त्यागने का उपदेश दिया था माँ शारदा तो प्रेम व अहिंसा की जीवंत प्रतिमूर्ति ही थी कोई पराया नहीं सभी अपने हैं सभी को अपना बनाना सीखो मां शारदा का यह उपदेश अहिंसा और प्रेम का ही उपदेश है किसी का दोष न देखो यह उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश अहिंसा का आधार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार भी अहिंसा सर्वोपरि है वे अहिंसा के महत्व को समझाने के लिए बोहारी बाबा का दृष्टांत दिया करते थे जिनके लिए सांप, चोर आदि सभी परमात्मा के ही रूप थे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो पूर्ण नैतिक है वह किसी प्राणी या व्यक्ति की हिंसा नहीं कर सकता जो मुक्त होना चाहता है उसे अहिंसक बनना होगा जिसमें पूर्ण अहिंसा का भाव है उससे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं हो स्वयं स्वामी जी ऐसी स्थिति में अवस्थित थे जहाँ से वे संसार के समस्त प्राणियों के कष्टों का अनुभव कर सकते थे वे संसार के उद्धार के लिए बार बार जन्म लेने के लिए भी प्रस्तुत थे